भारतीय व्याख्यान वेदांत भारत में हमारे सभी संप्रदायों को आत्मा संबंधी इस तत्व पर विश्वास करना पड़ता है केवल द्वैतवादी कहते हैं जैसा हम आगे विचार करेंगे असत कर्मों से वह संकुचित हो जाती है उसकी संपूर्ण शक्ति और स्वभाव संकोच को प्राप्त हो जाते हैं फिर सत्कर्म करने से उस स्वभाव का विकास होता है और अद्वैतवादी कहते हैं आत्मा का न कभी संकोच होता है न विकास इस तरह होने की प्रतीति मात्र होती है द्वैतवादी और अद्वैतवादी में बस इतना ही भेद है परंतु यह बात सभी मानते हैं कि हमारी आत्मा में पहले ही से संपूर्ण शक्ति विद्यमान है ऐसा नहीं कि कुछ बाहर से आत्मा में आया था कोई चीज इसमें आसमान से टपक पड़े ध्यान देने योग्य बात है कि तुम्हारे वेद प्रेरित इंस्पायर्ड नहीं हैं ऐसे नहीं कि वे बाहर से भीतर जा रहे हैं किंतु अंतस्फुर्तित एक्सपायर्ड है, है। अर्थात भीतर से बाहर आ रहे हैं वे सनातन नियम हैं जिनकी अवस्थिति प्रत्येक आत्मा में है चीटी से लेकर देवता तक सबकी आत्मा में वेद अवस्थित है चीटी को केवल विकसित होकर ऋषि शरीर प्राप्त करना है तभी उसके भीतर वेद अर्थात सनातन तत्व प्रकाशित होगा इस महान भाव को समझने की आवश्यकता है कि हमारी शक्ति पहले ही से हमारे भीतर मौजूद है मुक्ति पहले ही से हम में है उसके लिए इतना कह सकते हो कि वह संकुचित हो गई है अथवा माया के आवरण से आवृत्त हो गई है परंतु इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता पहले ही से वह वही मौजूद है यह तुम्हें समझ लेना होगा इस पर तुम्हें विश्वास करना होगा विश्वास करना होगा कि बुद्ध के भीतर जो शक्ति है वह एक छोटे से छोटे मनुष्य में भी है यह हिंदुओं का आत्मतत्व है परंतु यही बौद्धों के साथ महाविरोध खड़ा हो जाता है वे देह का विश्लेषण करके उसे एक जड़ स्रोत मात्र कहते हैं और उसी तरह मन का विश्लेषण करके उसे भी एक दूसरा जड़ प्रवाह बतलाते हैं आत्मा के संबंध में वे कहते हैं यह अनावश्यक है और उसके अस्तित्व की कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं किसी द्रव्य और उससे संलग्न गुण राशि की कल्पना का क्या काम हम लोग शुद्ध गुण ही मानते हैं जहाँ सिर्फ एक कारण मान लेने पर सब विषयों की व्याख्या हो जाती है वहाँ दो कारण मानना युक्ति संगत नहीं है इसी तरह बौद्धों के साथ विवाद छिड़ा और जो मत द्रव्य विशेष का अस्तित्व मानते थे उनका खंडन करके बौद्धों ने उनको धूल में मिला दिया जो द्रव्य और गुण दोनों का अस्तित्व मानते हैं जो कहते हैं तुम में एक अलग आत्मा है हम में एक अलग हर अलग हर एक के शरीर और मन से अलग एक एक आत्मा है हर एक का एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है उनकी तर्क पद्धति में पहले ही से कुछ त्रुटि थी यहाँ तो दैवाद द्वैतवाद का मत ठीक है हम पहले ही देख चुके हैं कि यह शरीर है यह सूक्ष्म मन है यह आत्मा है और सब आत्माओं में है वह परमात्मा यह मुश्किल इतनी ही है कि आत्मा और परमात्मा दोनों ही द्रव्य बतलाए जा रहे हैं और देह मन आदि तथा कथित द्रव्य उनसे गुणवान गुणवत्त संलग्न है ऐसा स्वीकार किया जा रहा है अब बात यह है कि किसी ने कभी जिस द्रव्य को नहीं देखा उसके संबंध में वह कभी विचार नहीं कर सकता अतः वे कहते हैं ऐसी दशा में इस तरह के द्रव्य के मानने की जरूरत क्या है तो फिर क्षणिक विज्ञानवादी क्यों नहीं हो जाते और क्यों नहीं कहते कि मानसिक तरंगों के सिवा और किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है उनमें से कोई एक दूसरी से मिली हुई नहीं वे आपस में मिलकर एक वस्तु नहीं हुई समुद्र की तरंगों की तरह वे एक दूसरे के पीछे पीछे चली आ रही है वे कभी भी संपूर्ण नहीं वे कभी एक अखंड इकाई नहीं बनती बनाती मनुष्य बस इसी तरह की तरंग परंपरा है जब तक तरंग चली जाती है तब दूसरी तरंग पैदा कर जाती है ऐसा ही चलता रहता है और इन्ही तरंगों की निवृत्ति को निर्माण करते हैं तुम देखते हो इसके सामने द्वैतवाद मुख है यह असंभव है कि वह इसके विरुद्ध कोई युक्ति दे सके और द्वैतवाद का ईश्वर भी यहाँ नहीं टिक सकता जो सर्वव्यापी है तथा व्यक्ति विशेष है बिना हाथों के संसार की सृष्टि कर रहा है बिना पैरों के जो चल सकता है इसी प्रकार और भी कुंभकार जिस तरह घट निर्माण करता है उसी तरह जो विश्व की सृष्टि करता है उसके लिए बौद्ध कहते हैं इस तरह की कल्पना बच्चों की जैसी है और यदि ईश्वर इस तरह का है तो वे उस ईश्वर के साथ विरोध करने को तैयार हैं उसकी उपासना करने की अभिलाषी नहीं यह संसार दुख से परिपूर्ण है यदि यह ईश्वर का काम हो तो बौद्ध कहते हैं हम इस तरह के ईश्वर के साथ लड़ने को तैयार हैं और दूसरे इस तरह के करतव ईश्वर का अस्तित्व अयक्तिक और असंभव है श्रेष्ठ रचनावाद डिजाइन थ्योरी की त्रुटियों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि क्षणिक विज्ञानवादियों ने उनके संपूर्ण युक्त जाल का खंडन कर डाला है अतएव व्यक्तिक ईश्वर नहीं टिक सकता सत्य एकमात्र सत्य अद्वैतवादियों का लक्ष्य है सत्य जयते नानृतम सत्येन पंथा वितो देवयान मुंडकोपनिषद सत्य ही की विजय होती है मिथ्या को कभी विजय नहीं मिलती सत्य से ही देव यान मार्ग की प्राप्ति होती है सत्य की पताका सभी उड़ाया करते हैं किंतु यह केवल दुर्बलों को पद दलित करने के लिए तुम अपने ईश्वर विषयक द्वैतवादात्मक विचार लेकर किसी बेचारे प्रतिमा पूजक के साथ विवाद करने जा रहे हो सोच रहे हो तुम बड़े युक्तिवादी हो उसे अनायास ही परास्त कर सकते हो परंतु यदि वह उल्टे तुम्हारे ही व्ययक्तिक ईश्वर को उड़ा दे उसे काल्पनिक कहे तो फिर तुम्हारी क्या दशा हो तब तुम धर्म की दुहाई देने लगते हो अपने प्रतिद्वंद्वी को नास्तिक नाम से पुकार कर चिल्ला पुकार कर चिल्ल पोक मचाने लगते हो और यह तो दुर्बल मनुष्यों का सदा ही नारा रहा है जो मुझे परास्त करेगा भगोर नास्तिक है यदि युक्तिवादी होना चाहते हो तो आदि से अंत तक युक्तिवादी ही बने रहो और अगर न रह सको तो तुम अपने लिए जितनी स्वाधीनता चाहते हो उतनी ही दूसरों को भी क्यों नहीं देते तुम इस तरह के ईश्वर का अस्तित्व कैसे प्रमाणित करोगे दूसरी ओर वह प्रायः अप्रमाणित किया जा सकता है ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में रंचमांत प्रमाण नहीं बल्कि नास्तित्व के संबंध में कुछ अति प्रबल प्रमाण है भी तुम्हारा ईश्वर उसके गुण द्रव्य स्वरूप असंख्य जीवात्मा प्रत्येक जीवात्मा का एक बेस्ट भाव इन सबको लेकर तुम उसका अस्तित्व कैसे प्रमाणित कर सकते हो तुम व्यक्ति हो किस विषय में देह के संबंध में तुम व्यक्ति ही नहीं क्योंकि इस समय प्राचीन बौद्धों की अपेक्षा तुम्हें और अच्छी तरह मालूम है कि जो जड़ राशि कभी सूर्य में रही होगी वही तुम में आ गई है और वही तुम्हारे भीतर से निकलकर वनस्पतियों में चली जा सकती है इस तरह तुम्हारा व्यक्तित्व कहाँ रह जाता है तुम्हारे भीतर आज रात एक तरह का विचार है तो कल सुबह दूसरी तरह का तुम उसी रीति से अब विचार नहीं करते जिस रीति से बचपन में करते थे कोई व्यक्ति अपनी युवावस्था में जिस ढंग से विचार करता था वैसे वृद्धावस्था में नहीं करता तो फिर तुम्हारा व्यक्तित्व कहाँ रह जाता है यह मत कहो कि ज्ञान में ही तुम्हारा व्यक्तित्व है ज्ञान अहंकार मात्र है और यह तुम्हारे यथार्थ अस्तित्व के एक बहुत छोटे अंश में व्याप्त है जब मैं तुमसे बातचीत करता हूँ तब मेरी सभी इंद्रियाँ काम करती रहती हैं परंतु उनके संबंध में मैं कुछ नहीं जान सकता यदि वस्तु के सत्ता का प्रमाण ज्ञान ही हो तो कहना पड़ेगा कि उनका इंद्रियों का अस्तित्व नहीं है क्योंकि मुझे उनके अस्तित्व का ज्ञान नहीं रहता तो अब तुम अपने व्ययक्तिक ईश्वर संबंधी सिद्धांतों को लेकर कहाँ रह जाते हो इस तरह का ईश्वर तुम कैसे प्रमाणित कर सकते हो फिर और बौद्ध खड़े होकर यह घोषणा करेंगे कि यह केवल अयक्तिक ही नहीं वरन अनैतिक भी है क्योंकि वह मनुष्य को कापुरुष बन जाना और बाहर से सहायता लेने की प्रार्थना करना सिखलाता है इस तरह कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता यह जो ब्रह्मांड है इसका निर्माण मनुष्य ने ही किया है तो फिर बाहर क्यों एक काल्पनिक व्यक्ति विशेष पर विश्वास करते हो जिसे न कभी किसी ने देखा न जिसका कभी अनुभव किया अथवा जिससे न कभी किसी को कोई सहायता मिली क्यों फिर अपने कुका पुरुष बना रहे हो और अपनी संतानों को सिखलाते हो कि कुत्ते की तरह हो जाना मनुष्य की सर्वोच्च अवस्था है और चूँकि हम कमजोर अपवित्र और संसार में अत्यंत हे और अधम हैं, इसलिए इस काल्पनिक सत्ता के सामने घुटने टेककर बैठ जाना चाहिए दूसरी ओर बुद्ध तुमसे कहेंगे तुम अपने को इस तरह कहकर केवल झूठ ही नहीं कहते किंतु तुम अपनी संतानों के लिए घोर पाप का संचय करते हो क्योंकि स्मरण रहे यह संसार एक प्रकार का सम्मोहन है मनुष्य जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाते हैं अपने संबंध में तुम जैसा कहोगे वैसा ही बन जाओगे भगवान बुद्ध की पहली बात यह है तुमने अपने संबंध में जो कुछ सोचा है तुम वही हुए हो भविष्य में जो कुछ सोचोगे वैसा ही होगी यदि यह सत्य है तो कभी यह मत सोचना कि तुम कुछ नहीं हो या जब तक तुम किसी दूसरे की जो यहाँ नहीं रहता स्वर्ग में रहता है सहायता नहीं पाते तब तक कुछ नहीं कर सकते इस तरह सोचने से उसका फल यह होगा कि तुम प्रतिदिन अधिकाधिक कमजोर होते जाओगे हम महा अपवित्र हैं हे प्रभु हमें पवित्र करो इसका परिणाम होगा कि तुम अपने को हर प्रकार के पापों के लिए विवश कर दोगे बौद्ध कहते हैं प्रत्येक समाज में जिन पापों को देखते हो उसमें नब्बे प्रतिशत बुराइयाँ इसी व्ययक्तिक ईश्वर की धारणा के कारण उत्पन्न हुई है मनुष्य जीवन का अद्भुत मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य एवं लक्ष्य अपने को कुत्ते की तरह बना डालना यह मनुष्य की एक भयानक धारणा है बौद्ध वैष्णवों से कहते हैं यदि तुम्हारा आदर्श तुम्हारे जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य भगवान के वैकुंठ नामक स्थान में जाकर अनंत काल तक हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा रहना ही है तो इससे आत्महत्या कर डालना अधिक अच्छा है बौद्ध यहाँ तक कह सकते हैं कि इस भाव से बचने के लिए ही वे निर्वाण या विनाश की चेष्टा कर रहे हैं मैं तुम लोगों के सामने ठीक बौद्धों की ही तरह ये बातें कह रहा हूं, क्योंकि आजकल लोग कहाँ करते हैं कि अद्वैतवाद से लोगों में अनैतिकता घुस जाती है इसलिए दूसरे पक्ष के लोगों का जो कुछ कहना है वहाँ मैं तुमसे कहने की चेष्टा कर रहा हूँ हमें दोनों पक्षों पर निर्भीक भाव से विचार करना है